नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे साथियों आप सभी जानते हैं कि आज विशेष दिन है क्रिसमस है और क्रिसमस पूरे हफ्ते तक चलता है और एक नए साल आने तक जो है इसकी धूम मची रहती है और उसके पहले भी आप सभी अच्छी तरह से इसकी तैयारी करते होंगे तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिसमस के बारे में जी हां साथियों क्रिसमस एक उमंग और उत्साह जोश भरा त्यौहार है जिसका इंतजार रहता है क्योंकि ये वर्ष के बिल्कुल अंत में आता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रभु यसु मसीह का जन्म हुआ था और बैतलम में, में मेरी और जोश सबके घर तभी से जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन इसी 25 दिसंबर को मनाया जाता है आप सभी अच्छी तरह से जानते ही होंगे साथियों ये सारी चीज़ें ये कहानियाँ हम बार बार आपको बताते रहते हैं और आप भी आसपास जब टीवी खोलते हैं या न्यूज़ पेपर देखते हैं तो ये चीज़ें आपके पास निश्चित तौर पे कलरफुल मैसेजेस के रूप में भी आते हैं और कुछ वीडियोज़ भी आपके पास आते हैं और आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और पूरी दुनिया में इसको क्रिसमस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है साथ ही रोमन लोगों में एक मान्यता है कि सर्दी के दिनों में यानी कि 25 दिसंबर को सूर्य का जन्म होता है। यहाँ पर संता क्लॉस का क्रिसमस से कनेक्शन दिखाते हैं जैसे कि आप लोगों ने किताबों में भी स्टोरी पढ़ी होगी है ना <laughs> कि कैसे सांता क्लॉस रात में आता है और गरीब लोगों की सहायता करता है सांता क्लॉस को एक बहुत ही महान और दयालु व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने अपनी सारी संपत्ति सिर्फ गरीब और ज़रूरतमंदों को उनके उपयोग के लिए किया और अपने ये भी पढ़ा होगा कि रात में संता क्लॉस बच्चों के रूम में उनकी पसंद की चीजें देकर जाते थे और जब वो सुबह बच्चे उठ जाते थे तो अपनी मनपसंद चीज़ों को देखकर बहुत खुश होते थे ये सारे बच्चे और जब वह सुबह उठकर कर देखते तो ऐसा अपने भी कई स्टोरीज में पढ़ा होगा इस तरह का जो आश्चर्यचकित वाली बातें हैं अब फरिश्तों की कहानियां भी पढ़ी होंगी तो बच्चे रात में जो है मुसीबत में थे और उसे एक फरिश्ता आकर हेल्प कर देता है और सुबह वो अपनी कहानी जो है अपने माता पिता को सुनाता है तो निश्चित तौर पे माता पिता भी इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित ज़रूर होते हैं तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं और आज भी हम इस तरह की खूबसूरत बातें और साथ में इससे जुड़ा हुआ कुछ अध्यात्म और आत्मा की अनुभूति का कहानी भी या बताने की कोशिश करेंगे कि संदर्भ में किस चीजों को कैसे जोड़ जोड़ दिया गया है या किसको कैसे हम अपने जीवन के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं तो आइए यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए आप सुनाए हैं क्रिसमस डे पर स्पेशल कार्यक्रम सुनते रहो Of the night, Your promise came to earth. A Savior wrapped in mercy, the gift of holy birth. Angels sang in wonder, declaring heaven's peace. A light for every nation, a hope that will not cease. Shepherds heard the message, their hearts began to soar. Our oh, love had entered history forever and evermore. The star above was shining, guiding hearts to Him. The light of all the ages, who saves us from our sin. Like wise men on a journey, we search for truth today, and Christ becomes our compass. Our Spirit in spirit and his grace is found He came to heal the hurting to lift the ones who fall To whisper peace and comfort to answer every call His love became the message his life became the guide And in the storms of winter he stands close by our side For those who His presence is the light, a promise never failing, a fire in the night. This season brings a reminder of mercy from above, that Christ was born to show us the fullness of God. darkness even death he calls the weary souls now come rest and be made whole for christmas is his kindness embracing every soul so let our hearts be open like bethlehem long ago to welcome in the savior and let his glory show let joy For Jesus is our promise the Christ who shall remain And as the world rejoices may love be our refrain For Christmas is a blessing the world will never lose Be Christmas Jesus came light of heaven holy name hope for all and joy for me born to set the nations free let our hearts forever see the sky remember Christ our savior our peace who draws us nigh in every christmas moment his love forever lives for jesus is the greatest gift that heaven ever gave साथियों नमस्कार आप सभी का फिर एक बार स्वागत है स्पेशल कार्यक्रम में क्रिसमस डे पर ये स्पेशल एपिसोड आपके लिए हम लेकर आए हैं तो निश्चित तौर पे आप सभी को बड़ा अच्छा लगता है स्पेशल एपिसोड्स और हम आपके साथ जुड़े रहते हैं और कुछ ख़ास बातें त्यौहारों से जुड़ी हुई बातें आपको सुनाते हैं और उसमें जो रिचुअल्स है या जो अध्यात्म पहलू है उसको उजागर करने की हमारी कोशिश रहती है साथियों मैं बात कर रहा था स्टोरीज़ के बारे में कहानियों के बारे में और बहुत सारी कहानियां आपने पढ़ी होंगी त्यौहारों से जुड़ी हुई पढ़ी होगी या साता क्लॉज से जुड़ी हुई कहानियां पढ़ी होगी हम इनको ऐसा मानते हैं कि पूरे विश्व भर में इसको सही तरीके से अगर समझें इन कहानियों का मतलब समझें तो त्योहार मनाने की खुशी दुगुनी हो जाएगी साथियों अर्थ जाने बिना सिर्फ अगर हम त्योहार मनाते हैं और ऐसा करने से हमें उतना खुशी नहीं मिलता लेकिन जब हम ये चीज़ें समझ लेते हैं तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है तो साथियों यहाँ मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और नई दिशा की ओर। आप यहाँ सोचिएगा ज़रूर इससे पहले एक प्यारा सा गीत तो सुनेंगे ही है ना एक छोटा सा म्यूज़िक आपके लिए लीजिए क्रिसमस डे पर ख़ास साथियों हम सब खुशियाँ मनाते हैं और खुशियाँ मनाना ये आपका अपना फर्ज है भगवान का दिया हुआ ये खजाना है खुश रहिए आगे बढ़िए खुश होते हैं मगर क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस जागरण का त्यौहार भी है यानी कि आवेकनिंग का आपको सुनकर जरूर अटपटा लग रहा होगा लेकिन है तो सही बात कि जागरण का क्रिसमस से क्या लेना देना है यानी जागरने का त्यौहार दूसरी बात मैं आपको और बताऊँगा कि सांता क्लॉस की ड्रेस उसके काम उस सारे क्रिसमस के त्यौहार में जो चीज़ें होती हैं उनका क्या मीनिंग है ये भी बहुत ज़रूरी है तो आपको बताते हैं हम सांता क्लॉस मध्यरात्रि के बाद में आता है और उसकी ड्रेस का कलर कहाँ से आता है उसके जूते उसकी टोपी उसकी घंटी बजाना क्रिसमस ट्री का क्या मतलब है सांता क्लास की पोटली का मतलब क्या है साथियों कैरेंस गाते हैं केक का क्या मतलब है सब फैमिली इकट्ठी होती है इसे बहुत बड़ा दिन कहा जाता है क्या मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं साथ ही फोक डांस होता है ईसु मसी का जन्म बेड़ बकरियों के बीच में दिखाया गया जो बातें हमने अभी आपसे कही हैं ये सारी बातें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं इस त्योहार का आध्यात्मिक रहस्य बताने जा रहा हूँ मैं दिल थाम के बैठिए और जहाँ आपको लगा कि सही है तो वहीं से आपकी यात्रा खुशी की और बढ़ जाएगी और आपके जीवन की समस्याएं ख़त्म हो जाएगी उससे पहले बहुत प्यारा सा यू मसीह का एक बहुत ही सुंदर गीत आपके लिए can never compare to the joy of knowing someone cares let's feel a reason so नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है स्पेशल एपिसोड में आप सभी को क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ आइए साथियों सेंटा क्लॉस की बात हम लोग कर रहे थे सेंटा क्लॉस के आने का समय बताते हैं मध्य रात्रि का तो मध्य रात्रि का दिखाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक बात का जिक्र है जो पता नहीं चल रहा है लेकिन हम अगर इसको स्थाई ढंग से समझ लें तो ये परमात्मा जो ईश्वर है शिव है वो जो है किसी के तन में प्रवेश करते हैं अर्थात यहाँ पर शिव परमात्मा ब्रह्मा के माध्यम से जब घोर मना जब अंधेरी रात खत्म होकर बारह बजे के बाद परमात्मा जो है उनके तन में प्रवेश करते हैं और ये तीन युग के जाने के बाद होता है जब घोर कलयुग होता है और अंधियारी रात होती है तो ये पूरा चक्र को अगर हम देखें समय को द तो टाइम है ना तो रात्रि का मतलब भी टाइम से जुड़ा हुआ है और अगर हम पूरे साइकिल को देखें ये नहीं देखें कि हमारा दिन का चौबीस घंटा है रात वो दिन और रात का वो नहीं उससे अलग जो कैलेंडर है जो हमें अपने जीवन दर्शन को बताता है उस कैलेंडर को अगर आप देखेंगे युगों का कैलेंडर को तो उसमें गोर कलयुग आता है अंधियारी रात होती है और उस समय जो है परमात्मा अपने बच्चों से मिलने के लिए यानि जो दुखी है हम सभी उनसे मिलने के लिए परमात्मा जो है एक क्या कहते हैं तरकीब जो है बनाते हैं और वो किसी एक मनुष्य में परमात्मा तो निराकार है स्वरूप है वो किसी मनुष्य में प्रवेश कर रात होती है तो दिखाया जाता है कि सेंटा चिमनी में से होकर आता है और चिमनी तो बिल्कुल काली होती है मगर उसकी कालिक नहीं लगती है यानि की विकारों की कालिक का जिक्र यहाँ पर किया है और परमात्मा को नहीं लग सकती है हम सभी जानते हैं कि परमात्मा एवर प्योअर है इसलिए परमात्मा निराकार है लेकिन वो किसी में प्रवेश करके फिर अपने को ज्ञान या हमें जो है खुशियां बांटते हैं क्योंकि वह तो स्वयं हर आत्मा को विकारों से छुड़ाने वाला होता है इसलिए संता की ड्रेस रेड एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन बताया गया रेड अर्थात परमात्मा का और वाइट मना एक फरिश्ते का जिसका अर्थ होता है लाल रंग शक्ति का प्रतीक और सफ़ेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है उसके जूते काले दिखाए जाते हैं तो काला रंग तमो प्रदानता का प्रतीक होता है उसका घंटी बजाकर सबको जगाना यानी कि इस कलयुग के अंधेरी रात में जो सो रहे हैं हब जैसे अज्ञान नींद कहते हैं और उस नींद को त्याग नींद से जागो अब आपको सोचने पर मजबूर करता है जब सांता क्लॉज को दिखाते हैं कि वह रात के अंधेरे में चुपचाप आता है लेकिन साथ साथ ये भी पढ़ने सुनने को देखने को आता है कि घंटी बजाता है के पास आखर घंटी बजा अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो बचपन में स्टोरी पढ़ी थी लेकिन क्रिसमस डे दे तो देखी। सांता क्लॉस सबके में आता है बच्चे सोए होते हैं और घंटी बजा बजा कर जगाते हैं को देना है तो उसको जगाने की जरूरत क्या है है ना ये जो नींद है कलयुगी अज्ञान नींद से जगाने की बात यहाँ पर गई है और व्यक्ति सोया है तो उसके लिए नहीं जो अज्ञानता है उस नींद के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है उससे जब जगेंगे तो हम परमात्मा को पहचान पाएंगे और इस समय को समझ पाएंगे तो परमात्मा शिव हम सबको जगाते हैं और दिखाया गया है संता क्लास अपनी पोटली में से गिफ्ट निकालकर सबको देते हैं जब आप जग जाते हैं तो गिफ्ट मिलना ही है आपको क्योंकि परमात्मा गिफ्ट लेकर आए हैं आपको देने के लिए वो रख के नहीं जा रहे वो ये बात को जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर कि वो ज्ञान रूपी जो है घंटी बजाकर आपको ज्ञान के साथ ये गिफ्ट देते हैं और इनकी पोटली कभी खाली नहीं होती है तो ये सांता क्लॉस ब्रह्मा बाबा का प्रतीक है अर्थात ब्रह्मा ने संसार को रचा ऐसा कहा जाता है तो क्रिएटर ब्रह्मा को रखते हैं परमात्मा निराकार उनके माध्यम से ये काम करते हैं इसलिए ये सांता क्लॉज सिम्बोलिक है एक तरह से दो व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है निराकार और साकार निराकार परमात्मा को शिव को कहा जाता है गॉड को और साकार ब्रह्मा बाबा या ठीक है तो बाबा का प्रतीक है क्योंकि दोस्तों जितने भी हमारे किसी भी धर्म के त्यौहार है सारे वो सिंबॉलिक है दिखाए गए हैं जहां शिव परमात्मा कहते हैं सारे जितने भी त्योहार है हमारे संगम युग के यादगार है अर्थात कलयुग और सत्युग के बीच का समय एक युग है ट्रांसफॉर्मेशन का उस युग का प्रतीक है तो उसमें एक क्रिसमस भी है तो शिव बाबा ये कहते हैं आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन ब्रह्मा के द्वारा यानी सेंता क्लॉस के द्वारा <laughs> ब्रह्मा के द्वारा आप सब कुछ मुझे प्राप्त कर सकते हैं उसके बाद में देखो सेंता को बूढ़ा भी दिखाते हैं तो ये भी शिव परमात्मा ने बुरा तन लिया है सभी लोग अपने घर में क्रिसमस ट्री लगाते हैं और उसमें टॉप पर एक अकेला स्टार भी लगाते हैं बाकी फरिश्ते होते हैं बहुत सारे लाइट से बाल से बहुत सारे गिफ्ट हैं तो टॉप पर जो अकेला स्टार होता है वो शिव परमात्मा का है यानी व टॉप मोस्ट है और उनके उसमें जो दिखाते हैं फरिश्ते और बहुत सारे गिफ्ट हैं और लाइट्स बहुत सारी दिखाते हैं तो ये जो क्रिसमस ट्री है जिसको बहुत ही एक प्रतीकात्मक माना गया है हमारे क्रिसमस का तो वो कल्प वृक्ष की पहचान बनता है और इसको बढ़ता हुआ दिख दिखाते हैं तो ये भी कल्प वृक्ष दिखाते हैं उसमें हम ब्राह्मण बच्चे और नीचे दिखाते हैं तपस्या कर रहे हैं तपस्वी और ऊपर से हम फरिश्ते दिखाते हैं जो शिव परमात्मा यहाँ बताते हैं कि ये जो आप फरिश्ते ब्राह्मण बच्चे हैं ये जो भी गिफ्ट है ये सब आपके ही है लेकिन... <laughs> तो आइए यहाँ पर लेते हैं ब्रेक लेकिन बना किस लिए लेकिन है वो लेकिन के सही अर्थ को समझेंगे और आप सभी को फिर एक बार क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाए सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्पेशल एपिसोड क्रिसमस डे पर और साथियों बात कर रहे थे हम लोग लेकिन ये गिफ्ट उन्हें मिलता है तपस्या अच्छा के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है आपको शुरू शुरू में ही बताया कि रोमन में मनाते हैं कि इस दिन सूर्य का जन्मदिन होता है तो सूर्य का जन्म नहीं होता बल्कि ये ज्ञान सूर्य परमात्मा का प्रतीक माना गया है जो कि अपने किरणों से सारे अंधकार को मिटाते हैं कलयुग को क्लीन करते हैं एक्चुअली देखा जाए तो जागरण का यानी कि जो पर्व है इसमें ज्ञान सूर्य से परमात्मा आकर पूरी दुनिया को जगाते हैं और पावन बनाते हैं इसके बाद में दिखाते हैं कैरल्स गाते हैं कैरल्स का मतलब होता है टू सिंग स्पेशली इन ए जॉयफुल मैनर जी हां साथियों एक खुशी के साथ गाना गुनगुनाना <laughs> जब आपको बहुत सारे गिफ्ट मिल जाते हैं परमात्मा से तो आप अपने आप ही खुशी से नाचने और गाने लगते हैं आज के दिन केक का बहुत महत्व है जो यहाँ भी मुख मीठा कराते हैं और विशेष बात ये कि इस त्योहार में पूरी फैमिली इकट्ठी होती है तो ये भी हमारी पूरी ब्राह्मण फैमिली इकट्ठी है साथ ही एक बात और यहाँ की सेंटा क्लॉस को बहुत ही दूर से आते हुए दिखाते हैं और ये बताते हैं कि इतनी दूर से आता है कि इसकी माइलेज कोई काउंट नहीं कर सकता तो सांता को दिखाते हैं वो सात रेनडियर्स पर आता है यहाँ भी शिव बाबा शिव परमात्मा अपने परमधाम को छोड़कर ब्रह्मातन में आते हैं और सेवन रेनडियर्स यानी कि जिसको सांता लगाम से पकड़ता है तो शिव परमात्मा सबसे पहले ब्रह्मा के में आकर उनको आत्मा के सात गुणों से परिचित कराते हैं और जगाते हैं शिव परमात्मा से इनको सुनने के बाद जिसको ब्रह्मा बाबा हमेशा लगाम से पकड़ कर रखते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा क्रिसमस डे का गीत आपके लिए और इसके बाद इस सात रेडियंस क्या है इसके बारे में बात करते हैं सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार स्पेशल एपिसोड में क्रिसमस पर हम बातें कर रहे हैं आइए साथियों ब्रेक के पहले मैंने कहा था यानी आत्मा के सात गुण जी हाँ साथियों दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी हो जाती तो ये दिन वाक्य ही बड़ा होता है अगर हम भौकालिक दृष्टिकोण से भी इस बात को समझे तो एक्चुअली दिन बड़ा होना है और रात छोटी होना लगता है इसी तरीके से अगर हम इसका आध्यात्मिक वर्णन समझे तो ये पूरा संगम युग है पूरा उजाले का ही युग होता है और वो भी सौ साल तक चलता है फिर बोलते हैं मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर तो जब बाबा आते हैं तो हमें खुशियाँ और खुशियाँ मिलती हैं और बाद में जब दुनिया में नया साल आता है तो ये भी संगम युग के बाद सत्युग यानी नया पूरा युग आने वाला न्यू ईयर की शुरुआत होती है 111 की तो जागरण से लेकर उजाले की ओर तक का ये पूरा त्यौहार है इसमें ये सारे रहस्य भरे हुए हैं कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके समझ में आए नहीं आए लेकिन अगर आप गहराई से इसको लिखिए और फिर इसको जोड़िए तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगा ये भी दिखाते हैं कि फोक डांस होता है जिसको सब एक गोले में घूम घूम कर नृत्य करते हैं तो ये भी हम सब संस्कार मिलन की रास कहते हैं और रास करते समय सब एक साथ एक कदम और एक एक्शन करते हैं तो इसका मतलब होता है कि समानता इक्वलिटी बिटवीन ईच अध यानि जेंडर इक्वलिटी की भी बात यहाँ पर आ जाती हैं तो इसी इक्वेलिटी एकता के कारण ही हम सब सतयुग में राज करते हैं वो भी खुशियों से भरपूर गोले में घूम घूम कर तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये पश्चिमी देश का त्यौहार है मगर आज इसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है तो इस प्रकार शिव परमात्मा हमारे पास आए हैं भारत में लेकिन हमारी ब्रह्म कुमारी इसके केंद्र और ये ज्ञान पूरे विश्व भर में फैल गया है तो आज आपने जाना कि इस त्योहार का आध्यात्मिक रहस्य मगर लास्ट में एक और बहुत ही विशेष बात है कि ईसु मसीह का जन्म भेर बकरियों के उनके बीच और उनके जन्म के समय भेड़ और बकरिया बोलती है मैं मैं मैं यहाँ परमात्मा आकर हमसे एक रिक्वेस्ट करते हैं मैं छुड़वाते हैं। वही हमसे मांगते हैं यानी परमात्मा आकर हमें एक मैं मांग लेते हैं और फिर उसके बदले हमें पूरा जीवन भर खुश रहने का वरदान दे देते हैं मैं मतलब ईगो होता है ईगो के कारण हमारे पूरा परिवार नष्ट होता है और हमारी संस्कृति नष्ट हो है और हमारी पूरी लाइफ खराब हो जाती है तो परमात्मा हमसे एक मैं लेते हैं और पूरा जीवन वरदानों से भार देते हैं तो साथियों कितना अच्छा सौदा है एक छोटा सा मैं हटाइए और जीवन भर खुश रहिए एक बात और यहाँ मैं कहना चाहूँगा हर बार हम देखते हैं कितनी बार हमने फेस्टिवल मनाया होगा जब बच्चे घर में क्रिसमस ट्री लाने के लिए अपने पेरेंट्स से कहते हैं नॉन क्रिश्चन होते हैं तो पेरेंट्स उनको मना कर देते हैं और बोलते हैं नहीं ये हमारा त्यौहार नहीं है आप सभी से कहना चाहूँगा कि कोई भी त्यौहार जाति धर्म पर आधार नहीं होते हैं और ना ही इसको इस दृष्टिकोण से देखा जाए और उनको त्योहारों का सही अर्थ बताएं और समझाएं और घर में लाने दें उनकी क्रिसमस ट्री और आप भी अपने बच्चों के साथ इस त्यौहार को एंजॉय करें और इस आध्यात्मिक रहस्य को समझ अपने जीवन को बेहतर बेहतर बेहतर बनाए इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते खम्बा गणेशा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुन सुनते रहो मस्कुरा पकड़ संग चल मिली है प्रेम प्रेमा तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार दिया चरणों में आकर मुझको मिली